रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद छप्पन दस अक्टूबर अठारह सौ तिरासी सर्वधर्म समन्वय और श्री रामकृष्ण बलराम के पिता की उड़ीसा प्रांत में भद्रक आदि कई स्थानों में जमींदारी है और वृंदावन पुरी भद्रक आदि अनेक स्थानों में उनकी देव सेवा और अतिथिशालाएं भी है वे वृद्धावस्था में श्री वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर के कुंज में उनकी सेवा में लगे रहते थे बलराम के पिताजी पुराने मत के वैष्णव हैं अनेक वैष्णव भक्त शाक्त शैव और वेदांतवादियों के साथ सहानुभूति नहीं रखते हैं कोई कोई उनसे द्वेष भी करते हैं परंतु श्री रामकृष्ण इस प्रकार के संकीर्णता पसंद नहीं करते उनका कहना है कि व्याकुलता रहने पर सभी पथों तथा सभी मतों से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है अनेक वैष्णव भक्त बाहर से तो जप जाप पूजा पाठ आदि करते हैं परंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए उनमें व्याकुलता नहीं है संभव है इसीलिए श्री कृष्ण बलराम के पिताजी को उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण मास्टर के प्रति सोचा क्यों एकांगी बनूं मैंने भी वृंदावन में वैष्णव बैराजी का बेस ग्रहण किया था उस भाव में तीन दिन रहा फिर दक्षिणेश्वर में राम मंत्र लिया था लंबा तिलक गले में कंठी फिर थोड़े दिनों के बाद सब कुछ हटा दिया एक आदमी के पास एक बर्तन था लोग उसके पास कपड़ा रंगवाने के लिए जाते थे बर्तन में एक रंग तैयार रहता परंतु जिसे जिस रंग की आवश्यकता होती उस बर्तन में कपड़ा डुबाने से वह उसी रंग का हो जाता यह देखकर एक व्यक्ति विस्मित होकर रंग रंग वाले से कहा कि तुम स्वयं जिस रंग से रंगे हो वही रंग मुझे दो क्या इस उदाहरण द्वारा श्री रामकृष्ण यही कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग उनके पास आएंगे और आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं एक वृक्ष पर एक गिरगिट था एक व्यक्ति ने देखा हरा दूसरे ने देखा काला और तीसरे ने पीला इस प्रकार अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रंग देख गए बाद में वे आपस में विवाद कर रहे हैं एक कहता है वह जंतु हरे रंग का है दूसरा कहता है नहीं लाल रंग का कोई कहता है पीला और इस प्रकार आपस में सब झगड़ रहे हैं उस समय वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा था सब मिलकर उसके पास गए उसने कहा मैं इस वृक्ष के नीचे रात दिन रहता हूँ मैं जानता हूँ यह बहुरुपया है क्षण छण में रंग बदलता है और फिर कभी कभी इसके कोई रंग नहीं रहता क्या श्री राम यही कह रहे हैं कि ईश्वर सगुण है भिन्न भिन्न रूप धारण करता है और फिर निर्गुण है कोई रूप नहीं वाक्य मन से परे हैं और वे स्वयं भक्ति योग ज्ञान योग आदि सभी पथों से ईश्वर के माधुर्य का रस पीते हैं श्री राम कृष्ण बलराम के पिता के प्रति और अधिक पुस्तकें न पढ़ो परंतु शास्त्र का अध्ययन करो जैसे श्री चैतन्य चरितमृत